रक्षा के लिए लीला नहीं है बल्कि जनों के के अपने सेवा भाव को सुपुष्ट करने लिए रसिकालीन लीला में स्मरण और उसमें स्वस्वरूप की इस लीला एक विशेष बात को कहीं रेखा के विशेष से करेंगे स्वस्वरूप में होने वाले इस लीला को श्री गोविंद लीला में कृष्णदास कगरा गोस्वामी इस प्रकार वर्णन कर रहेवा श्लोक है निशांत लीला का प्रथम निहित हित स्निग्ध क्षरारधाया कक्षा अवाप्य हेमा ज्ञान ज्ञान हे माने सोना सोने का बना हुआ मानो कोई स्वर्ण कलम कमल कमल तो हेम अब कमल सही का जनता श्री अंग है। ऐसी श्री, ने ने श्री हमारी स्वामी बे विराजमान है उस समय श्री प्रिया ंगी होकर के इसलिए उद्दाम जो विलास उस उद्दाम विलास के कारण जो रंगन कुंज है रहस्य कुंज कुंज अंगद और जो अनुराग और बिहार रूपी कुंज है कुंज श्रम के कारण जात आल आलस आया जिनके श्रीअंग में आलस्य उत्पन्न हो रहा के कारण जिनके श्री अंग में आलस्य उत्पन्न हो रहा हेम शनि का श्रीअंग है के और श्रम के कारण जिनके श्रीअंग में आलस्य उत्पन्न हो रहा है निहित बपुषा, जिन्होंने श्याम सुंदर के श्रीअंग में सुंदर के भुज में ही अपने संपूर्ण श्रीअंग को समर्पित कर लिया है तो कांत अंके की लड़ लड़ी पुण्य में बपुषा जो अपने श्रीअंग को समर्पित करके विराजमान है और स्निग्ध तापिच कांते कांत कैसे हैं? है वो कांत है जैसे कोई परम सुंदर तापिच माने तमाल के समान जिनके अंत कांती कमाल के समान उनके अंगाल के वृक्ष से शंपा कंपा मानो बिजली की कोई चमक हो शंपा कहते हैं बिजली तो किशोरी भी कैसी लग रही है जैसे बिजली की कोई चमक श्याम सुंदर हो गए कमाल वृक्ष श्री प्रिया जी स्वयं सोने की अंगकांति के समान है और मानो बिजली की अपूर्व कंपन चमक होकर के भी बिराजमान है वो नव जलधरेष्णुता में चेत अभास्यदि चंचल बिजली नए बादल के ऊपर साष्णुता स्थिर होकर के बिराजमान हो तब श्री राधिका की उपमा दी जा सके तो यहां दो दृश्य दो बिंब स्थापित किए एक बिंब है कि तमाल वृक्ष के ऊपर सोने के कमल के समान कोई स्वर्ण कमल लता या कमल ही जैसे तमाल के ऊपर लिप्टि हुए, लिप्टि हुए। एक एक शोभा शाम सुंदर हो गए तमाल प्रिया जी हो गई हेमाप ज्ञान गया के समान अंग और दूसरा एक दृश्य जो प्रभाव कवि के हृदय में आ रहा है उस प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है रस की एक विशेषता है कि बिंब रह जाता है पीछे प्रतिबिंब या जो प्रभाव है उसका वर्णन ही मुख्य रूप से कभी करता है तो वो ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है यदि बिंब का वर्णन किया जाए जो दिख रहा है उसका वर्णन किया जाए तो वो तो एक तरह से रिपोर्टिंग हो गई तो रिपोर्ट रिपोर्टास और काव्य दोनों में अंतर है रिपोर्ट में अपने व्यक्तित्व को छपा करके रखते हुए अपनी विचार विचारधारा को छपा करके रखते हुए जहा वस्तु जैसी है उसका यथात कर दिया जाए उसका नाम है रिपोर्टिंग संवाददाता जैसे करते हैं अपने व्यक्तित्व को जाए, अपनी विचारधारा को भी छपाया जाए कहीं कहीं तो तो छुपा करके रखा जाए ऑब्जेक्ट जैसा है उस का क्यों वर्णन कर दिया जाए उसका नाम है रिपोर्टिंग परंतु काव्य बिल्कुल भिन्न वस्तु है उससे काव्य में कोई वस्तु सामने है उस वस्तु ने कवि के ऊपर जैसा प्रभाव डाला है उस इफेक्ट को वर्णन किया जाए उस प्रभाव का उस प्रतिबिंब का वर्णन किया जाए बिंब को उठाकर के एक तरफ रख दिया बिंब बिंब का एक बार वर्णन कर दिया उस ने हमारे ऊपर जो प्रभाव डाला है उस प्रभाव को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाए यह कवि की विशेषता है और वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली तो यहाँ पर श्री प्रिया लाल शोभा का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण दास कृष्णदास कविरा स्वीप आप कह रहे हैं कि आज श्री प्रिया जी ऐसी लग रही हैं मानो कोई नया बादल हो और उस बादल में कोई बिजली अपनी चंचलता का त्याग करके स्थिर होकर के बादल के साथ लिपट गई हो एक प्रभात का वर्णन वहां पर तो यदि ऐसा हो जाए चेत अध्य एक दूसरा बिन्न इमेज दी और वो इमेज ये दी कि श्री प्रिया हेम के समान कमल स्वर्ण की अंग वाले तो कोई दिव्य कमल के सब के कमल जैसी हैं और ऐसी कमल जिसमें अनेक अनेक एक ऐसी कमल की लता है जिसमें अनेक अनेक कमल खिल रहे हैं जहाँ बेत्र कमल है नास कमल है अधर कमल है चुभुक कमल है कपोल कमल है वक्षु कमल है श्रीहस्त कमल है नाभि कमल है चरण कमल है सारे कमली कमल जहाँ पर विराजमान है ऐसे कमलों की कोई लता वह मानो मानवतापितानते किसी तमाल वृक्ष से लिप्टि हुई हो ऐसी अपनों शोभा हो रही है तो वस्तु का जो प्रभाव है वह प्रभाव बड़ी वस्तु इसलिए तीन चीज बिल्कुल अलग अलग है काम बिल्कुल भ्रष्ट वस्तु है एकदम अलग वस्तु है और उसमें सौंदर्य नाम की कोई चीज है ही नहीं वहां पर केवल अपनी इंद्रियों का संतर्पण है जहां किसी सुंदर वस्तु को देख करके तथाकथित सुंदर वस्तु को देख करके उसका भोग करने की अभिलाषा हो उसका नाम है पेशर काम अश्लीलता जहाँ निज की दूर दूर तक अभिलाषण रखो उसको देख करके परम परम आनंद को प्राप्त करने की बात हो आंतरिक आत्मा के आनंद को प्राप्त करने का इंद्रियों के का संतर्पण नहीं है, आत्मा का संतर्पण प्राप्त तो हो उसका नाम है रस उस रस में वस्तु जैसी है अपने व्यक्तित्व को तटस्थ रखते हुए वस्तु जैसी है उसका यथापत्र निरूपण कर दिया जाए एज इट इज वस्तु को यथासध निरूपण किया जाए उसका नाम है रिपोर्टास्क रिपोर्टिक जैसे एक पत्र काम करता है मधुर मंद मंदोदय जिनमें मंदवास विशेष रूप से प्रकट हुआ श्रीलाल इनके नयन दोनों प्रीति में अलसाये हुए हैं मद में अल हुए कमलगंध लोलाल तम। और कमल की गंधी कमल में जैसे बैठा हुआ कोई भोरा हो इसी प्रकार और उसका पूरा शरीर कमल की गंध से बासित हो गया हो ऐसे ही लो लाल श्री प्रिया जी और लाल जी दोनों की अलकावली बिथुर कर झुक कर झुक कर के ऊपर शोभा को तो प्राप्त हो गई तो कमल गंधी कमल के गंधी माने भोरा कमल के भीतर रहने वाले भोरे के समान जिनके लोल अलग है चंचल अलग है मुखम स्वदशन क्षता चल मलीम औ मुखम स्वदशनक्षताम मुख जो है वो निज दशन उनसे क्षत होकर के विराजमान है अधरों पर दंताघात के चिन्ह जहां विराजमान हो रहे हैं और मली मलि मलीमस्त ओष्ठम और जहां मलिमसमान कज्जल मलिमसमाने कज्जल ओष्ठम माने, कजल, माने, कजल, माने ओड़, ओड़ के ऊपर कज्जल भी विराजमान तो जन मली मलिमस ओष्ठम जहां पर ओष्ठ मली मस्माने कज्जल की मेले पन से युक्त होकर के विराजमान है मुख उनमें दर्शनक्षता कंता घात के चिन्ह जहां मुख पर विराजमान है ऐसे उन श्याम सुंदर का दर्शन करके कमल क्षणा श्री किशोरी जी आज अभूत विलास कोलास के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक होकर के विराजमान श्री श्याम सुंदर के उस स्वरूप का स्मरण किया जा रहा है जिसमें ऐश्वर्य के कारण किसी हेतु के कारण उनमें प्रीति नहीं है बल्कि स्वरूप के कारण प्रीति है जहां हेतु ऐश्वर्य लोभ आए इनके कारण कोई प्रीति हो कि उनसे मुझे ये लाभ है ये लाभ के द्वारा प्रीति हो वहां पर प्रीति ही हो जाएगी तो जहां स्वयं से प्रीति हो गुणों के कारण प्रीति नहीं हो गुणों को अलग हटा करके साक्षात स्वरूप के कारण प्रीति हो स्वरूप से ही प्रीति हो वहां पर राग प्रीति की विशेषता होगी तो राग प्रीति वहां होती है जहां पर के भय जहां पर के लोह जहां पर के ऐश्वर्य और जहां पर के कोई अंधकार, उन कि चारों पायों को हटा करके तिपाई को हटा करके स्वरूप से प्रेम किया जाए वहां पर राग प्रीति होती है और सखियों की जो प्रीति है श्री युवा सरकार में प्रिया लाल की परस्पर जो प्रीति है वह स्वरूप के कारण है वह गुणों के कारण प्रीति के राग दोबारा स्फुर मकर मकर श्री लाल जी के और प्रिया जी दोनों के विराजमान मधुर मंद श्री लाल जी का मुख मधुर मंद है बिलोचनम हास्योदय कमल गंध लो लाल सुंद सुगंध ही अलग जैसे कमल के भीतर रहने के कारण सुगंध बस गई है ऐसे भोरे वही ही मानो अलग रूप में अलगावली के रूप में कपूर के ऊपर